साल में आप को का और तो अब आप जिससे के कि मन को इतना भ्रम करना पड़ा इतनी चिंता करनी पड़ी उसकी वो हालत हो चिंता करने की बेची बनी सबरूप करने की बैंगाली करती है तो एक बन गया अब बैलगाड़ी बैंगाली कृषकों को उसी में तरफ से करना पड़ेगा अभी उधर थोड़ी चले कि मार रहे तो तीस साल आदमी चिंता फिक्र कोई पैसा पैसा कैसे कमाऊ कैसे कमाऊ तो धीरे धीरे धीरे धीरे उसका समाज एक चिंता हो गया जिस नई मस्तिष्क की सब चिंता करने के धीरे आदमी हो गए अब रुपया कमा पाया अब और अब इसके लिए उसने इतनी चिंता की रुपया कमा तो के तो तो वो पाता हूँ सुख है ना कोई शांति नहीं सुखो शांति इतनी नहीं हो तो रुपया को शांति नहीं दे रुपया व्यवस्था दे सकता है लेकिन 20 साल में आप समित कर रहे हो तो वो आदमी फिर ये कहने लगा कि रुपये कोई सुख नहीं है तो दोनों ने कमर और कंजोर हो गया तो रुपये में कोई नहीं है कुछ छोड़ना चाहिए हो रही है रुपया को दे रुपया सुविधा है माध्यम आपके पास वो है तो आप जिनकी गति व्यवस्था दें और व्यवस्था के माध्यम से आप काम भी हो सकते हैं ट्रेन से भी रह सकते हैं कम मेरा कहना यह है कि रुपये को कमाने के साथ ही साथ अगर उसने मन की शांति कमाने का भी उपाय किया होता उसके पास रुपया होता उस दिन वो उतना सुखी होता जितना वो गरीब है कभी भी सुखी नहीं होता। जो कुछ रुपया उसको बाहरी व्यवस्था जा दे देता और मन की शांति उसको भी व्यवस्था देता और ये दोनों चीजें मिल जाती वो वो पार्टी लेकिन ये वही नहीं पाया उसने बाहर की व्यवस्था जुटाने में जो कि बिल्कुल जरूरी है भीतर की कोई व्यवस्था जुटाई हुई है और जिस चीज के लिए इन नजर की अखीर में पानी के बाद पाया वो तो उसको कुछ मिल नहीं जा तो ठीक विरोधी रोक पैदा हो गया इसमें कोई कार्य आसान इसको छोड़कर और इस तरह के लोगों ने समाज के सूत्र में हवा पैदा कर दी दरिद्र है उसको तो रुपये घर पता नहीं रुपया शांति लाता की नहीं लाता उससे पता नहीं कि, लाता कि, नहीं लाता पता नहीं कि क्या लाएगा जो अमीर है उसका रुपये से शांति नहीं आई तो बुद्ध महावीर सब अमीर घरों के लगती है एक एक हवा पैदा पूरे समाज में और जब ये छोड़ दलित है तो दलित को भी दिखाई पड़ा दिन के बाद तब था वो छोड़ते जाकर तो कुछ नहीं है तो जिस चीज में कुछ नहीं है उसको पकड़ना मत समझी लेकिन गरीब का मैं और अमीर समझना एक पड़ता है अमीर समझते जाकर इस रुपये में कुछ नहीं है तो उसमें रुपये का भय ही होता है उस दागि को तो रुपये का भय ही नहीं है राम के रामकृष्ण बिल्कुल दलित काम नहीं पे लड़ते रुपये का कोई अनुभव है नहीं सुना हुआ है नहीं की रुपए में कुछ भी नहीं लेकिन मन में दो काम में होते है वो दलित की लड़के को होनी ही चाहिए और तो नॉलेज नहीं हो और आशा और मन में इच्छा है रुपये इधर इच्छा उधर बुद्धि कहती की कुछ भी नहीं एक ज्वल चल इस हार हो तो जाएगी चुना भी पास है चुने का मन पकड़ने लेने का मन कहीं पकड़ना नहीं तो फिर इतना भयड़ लिया भी पास, चुना भी नहीं पुरानी बुद्ध ने वो आपसे सिर नहीं बुद्ध रूपये को देख के आया तब देखा बुद्ध ने मिस्त्री का आपसे सिर क्योंकि क्यूँकी बुद्ध ने मन सुंदर प्रसन्नों को भोग कराया सुंदर इतिहास तो में बोलते मैल में सब हो रि को सुन रहे और प्रॉब्लम हो चुका नहीं उसका उपयोग तो बहुत होगा और अगर उसकी व्यवस्था जुटाने के साथ साथ आज तक उसकी दृष्टि मिली कभी नहीं मिली उसका कारण ये था कि समाज को दृष्टि देने वाले जो लोग थे वही घर लोग थे समाज को दृष्टि देने वाला जो वर्ग था उसने पाया कुछ नहीं देखा और उसने ये दृष्टि दे और दूसरा गरीब का वर्ग है गरीब को तो पता नहीं है लेकिन आकांक्षा है उसको क्या अच्छा मकान हो शांति खाने पीने की हो चिंता न करना पड़े। पड़ेगी तो उसकी इच्छा तो कहती है कि पैसा हो और ये सारे समाज के नेता होगा और नेता ऐसा पैसे वाले लोग इनका अनुभव कहता है कि पैसे में कोई सांस तो वो पढ़ जाता है द्वंद लेते और वो द्वंद की जान खाया जाता है अगर पैसा कमाने में लगता है तो लगता है पाप पसंद कोई साथ ही कमाने में लगता तो है तो लगता है तो उसको हमने कॉन्फ्लिक्ट में उस कॉन्फ्लिक्ट में आदमी जीरा और उसको तोड़ने का कोई उपाय नहीं अगर गरीब का नेता होना हो तो आपको भी पैसे को गा पड़ेगा क्योंकि गरीब के मन में पैसे की इच्छा है कृष्णा की ईर्षा की है पैसे वाले के प्रति घृणा थी वो खुद पैसा वाला होना चाहता है लेकिन जिसके पास तो उसके प्रति उसके मन में घृणा की इच्छा थी तो अगर गांधी पैसे को मात मारते तो गरीबों का चरण सुनता है सुन गया ये क्या क्योंकि तो पैसे के प्रति जो चीर्षा हो घृणा ये ये बात इसको करती। तो पैसे को जाते के तो सारा गरीब जो वर्ग है वो प्रभावित होता है और बड़े मर्जी की बात है कि पैसे वाला इसलिए प्रभावित होता है तो उसके पास इतना पैसा है फिर भी अभी इंसान जुटा पाया कि पैसा तो लाख मार दे और जिनके पास कुछ भी नहीं लाख मारता जरूर अब बुझे माइंड कैसे काम करता है इसलिए प्रभावित होता है वो पैसे के प्रति हिंसा दें पैसे वाले इसलिए प्रभावित होता है कुछ भी नहीं। वो ना वो अद्भुत आदमी चाहिए और कुछ दिल्ली तो कोरोना कठिन होगा चला अब मेरे सामने जो बड़ी समस्या पड़ी हो गई है मेरे मैं गाँव कर आदमी लोग आदमी तो बिरादरी नहीं जो कि आदमी की तरह पैसे इकट्ठा करते है और उसके इकट्ठे खर्चे करते मर जाए उसके बिराजी नहीं जो, जो था था था की पैसे से बात भागता और दिल्लाता जो छूल पैसा क्यों ये दोनों एक ही बीमारी एक्सट्रीम से सचैंड हमेशा कहीं मतलब है सच्चाई ये है कि अगर समझदारी पैसे का उपयोग हो जो की हो सकता है क्योंकि समझदारी और पैसे में कोई विरोध नहीं समझदारी था। एक और बात है पैसा एक और बात हो तो कोई विरोध नहीं बल्कि सच्चाई ये है की पैसा हो तो समझदारी सरलता से आ सकती है पैसा ना हो तो समझदारी बहुत कठिन आ है क्योंकि समझदारी आने के लिए भी जो व्यवस्था चाहिए वो भी बिल्कुल बना जुट सकती जो जो व्यवस्था जो जुटती है समझदारी लाने के लिए अब पुरुष हम खाना खाएं कैसा खाना खाते हैं इससे हमारा व्यक्तित्व हमारा मस्तिष्क प्रभावित होगा अगर ऐसा खाना एक आदमी को मिलता जिसमें की नहीं है, जिसमें कि वे तीन है जहाँ प्रसिस्थिति नहीं उसका मस्तिष्व भी विकसित नहीं होगा तो समझदारी आएगी कहा जो आदिवासी है जंगली मुर्गो के लोग हैं इनमें संस्कृति क्यों विकसित नहीं किया जिनका भोजन दिक्कत क्यों संस्कृति विकसित करनी क्योंकि जितना भोजन स्वस्थ मस्तिष्क को बजाने के लिए चाहिए वो इनको कभी मिला नहीं ये कोई तो ऐसा नहीं की आकस्मिक रूप से वैसे पड़ेगा ज्यानारे चंद में रहने वाला आदमी इसका भोजन बिल्कुल ही अव्यवस्थित है उस भोजन में जो सार्थक है वो ना बना पड़े का काम किसी तरह चल जाता है लेकिन अमरीका कितने विकास करता चला जा रहा है उसके बच्चे इतनी दूर की सोच रहे हैं उसका कुल है। है। दो सौ वर्षो में अगर अमरीका का यही भोजन रहा और हमारा यही भोजन रहा तो हमारे बच्चे में अमरीका के बच्चे में जमीन आसमान का फासला हो जाएगा तो हमारा बच्चा बेसिकली सकते हो बात की संभावना है कि अगर पांच तो साठ बड़ी स्थिति चलती चली गई तो बिल्कुल अमेरिका एक सुपर ह्यूमन राइट पैदा कर लेगा जो बिल्कुल करेगा आदमी जिनका सोचना जिनकी समझ जिनकी इन चीज बहुत ही नहीं होगी तो कि नहीं कर सकेंगे कहीं किसी तो तरफ खड़े न रहते हैं और इधर हमारे दो चले जा रहे हैं कई और हमारा जन्म ये उसके बच्चे उनको हो तो बिल्कुल भोजन मिलता एक कि कितनी जल्दी कितना कितना कितना कौन सा कितना खाने, कितना सब जो बच्चा, बच्चा वेल्टु पैदा हो रहा है माइक उसका चीज जाएगा अब हमारे बच्चे कहा जाता है तो ईश्वर सारी व्यवस्था का सवाल यह है की ऐसा तो सिर्फ माध्यम है जो बाहर के सारे जीवन की व्यवस्था निकाले और वो व्यवस्था जितनी समझ होगी उतना भीतर संभावना बढ़ती एक आदमी को ठीक खाने में मिला वो टेन्न कह रहा है तो तुम चित्त को शांत करो मेरे को सागर की बात कर रहा है एक आदमी खेल में जिसरा जा रहा है करो चित्त को शांत करो अब वो कह रहा है कि सवाल नहीं करे अभी सवाले की मेरा शरीर कैसे शांत हो और जो शरीर शांतुल केवल खबर देने वाला है चित्त खबर दे रहा है कि है। तो जब तक भी चला वो तो केवल जैसे की खबर दी जा रही है ऊपर हवाई जहाज को अभी तुम मत उतारो अभी यहाँ बादल थे अभी उतारोगे तो मर जाओ और वो सुने और कहेगी उतारता हूँ ऐसी हालत है सिर्फ तो खबर दे रहा है पूरे वक्त शरीर एक कह सकेगा अगर जल्दी कपड़ा नहीं लुटाते तो, तो खत्म हो जाओ हम सिर्फ ये खबर दे रहा है कि तुम कपड़ा देता हो कह रहे हो तो, दे तो कपड़े तो तो देना है अरे शरीर से क्या लेना है शरीर टूटेगा गरीब तो मुल्क का मकसद नहीं होता हो नहीं जाता है गरीब मूलों के रोजा तक मस्जिद पैदा हो जाते आकस्मिक आकस्मिक मतलब दूसरे कारणों पर और इसमें मस्तिष्कों को अगर पूरा व्यवस्थित जन्म से ही काम मिलता है ये कितना कर पाते और क्या कर पाते है सबको काम मिलना हमारा तो कहता है कि चालीस करो पचास करोड़ लोग ना गा गा ना पर कितनी प्रतिभा हम पैदा कर पाते हैं पचास काल में कितनी प्रतिभा पैदा उसमें जितना आंकड़ा भी बैठे कंडी देसी कंडीशन है कपड़े में हरे काम में धूप में बैठा काम करता है हमारे कार्जियर कंडीशन में बैठा काम करता हूँ हमें हम सक पर सब तुम कहो बाहर से कुछ नहीं हो रहा तो बिल मीसी की कर रहे हो सब कुछ बाहर से हो रहा है और बाहर अगर सब व्यवस्थित हो जाए तो भीतर कुछ हो जाए तो मेरी दृष्टि मुझे बड़ी तकलीफ हो जो बाहर वाला है वो वो तो किसी की शुक्र में पड़ा है कि हो जा, जा ये हो जाए वो हो जाए उसको भीतर की कोई चिंता नहीं ये जो भीतर वाला है ये भीतर की चिंता नहीं बातचीत करता है की तो बाहर भीतर सुखता है और ये दोनों चीजें सम्मिलित और एक और दोनों जब बिल्कुल दलेंट लोगों की तब व्यक्ति की खेत की और ये दोनों अन डिटे ये एटीट्यूड पहुंचाना लोगों तक मिली और उसके लिए पता चला जाना वो जो है उसके ऊपर की प्रशंसा नहीं है। आराम रामकृष्ण को प्रसन्न करते नारायण तू तो भगवान करो मो कहता हूं हूँ तू भगवान का भगवान करो नहीं छुटकारा पाना ये भी बात है उसको वो उसको कहानी का शत्र नहीं होता नहीं कहते तू तो भगवान करू तो दर्द ना तो उसको आदर मिलता सम्मान मिलता और उसके बाद दर्दी आदर पानी का हो तो रखता है प्रतिक्षा नहीं एक ही गरीबी है उसके पास, अगर गरीबी को आदर देते हो तो उसको आदर तो खत्म हो गया मैं कहता हूं गरीबी बीमारी तो उसके अंकार अमीर को मैं कहता हूँ पैसा इकट्ठा करते जा रहा है इससे कुछ बने वाला नहीं तो पैसा जरूरी है लेकिन अकेला पैसा काफी है तो कुछ होता है तो उसको भी अच्छा नहीं लगता है उसको अच्छा लगता है तुमने बहुत मान बना लिया बहुत तो अच्छा काम कर लिया काफी बढ़िया तुमने राजनीति के लिए तुम लोग प्राइम मिनिस्टर हो गया उसको लगता ये अच्छा नहीं लगता तो कोई को दर्ज नहीं देखा अच्छी शिक्षु तो वो देना दिखा कठिनाई है और वो दूर हुए समाज इसलिए इस तरह की बात पहुं तो को पहुंचाना हमेशा कठिन रहा तो लोगों ने बेडी मार बीजी मारे कौन झंझटना पड़ता है कितने झंझट में पड़े बिजली हर चीज में झंझट में पड़ गया मुझे किसी नहीं होता जब तक आपको समझा नहीं पड़ाने के लिए ब्यौरा देना पड़ता है क्योंकि वो सारा जब तक ख्याल न जाए किस वजह से ये हो रहा है पूरा समाज का रोग करने हो गया है <ंगे> <...को पारीग ठीज़ी थाँगे> एक तो ये ख्याल में लेना चाहिए हम धंधे की भी चिंता किसी कर रहे हैं पाप इस न की हम ज्यादा काम के आनंद से हैं लक्ष्य क्या है कहे की नहीं चिंता कर रहे हैं कोई तो धंधे की चिंता धंधे के लिए कर रही है चिंता इसलिए कर रही है कि आनंद से रह ये हमारा दोन को साफ आना है ये भूल जाता है लोगों को ये हमारे ख्याल में नहीं अगर ये हमारे ख्याल में है तो इसका मतलब ये हुआ कि धंधे की चिंता उस सीमा तक कर रही है जहां तक वो शांति और आनंद को रक्षा करता हो क्योंकि अगर वो शांति और आनंद को रुच करने वाला जा, तो बन जाए तो बेटे मोटे भी गए कि मैं बंबई आया और बंबई में इतनी आराम कि बंबई बम्बई पहुंचते मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए और बंबई खाने के रस्ते में मुझको जहर भी ना पड़े मैं तो नहीं जाता। क्योंकि उन्हें जाय इतनी रात था कि बम्बे पहुंच तो के मैं स्वस्थ हो जाऊ तो तुम कहते हो पहले तुम्हें जहर की नीना पड़े तब तुम बम्बे पहुंच तो मैं वापस जाता हूं, जब तुम जिंदा तो मैं जहां तक ठीक मैं इससे आगे नहीं बढ़ता अगर हमें दुनिया की दृष्टि साफ हो जीवन की कितने सुख और शांति आनंद का जीवन स्वस्थ करता हूं और उसके लिए हम धंधा भी पैसा भी कमा रहे तो वो उसी सीमा जहां तक हमारी बुनियादी इच्छा को चोट नहीं पहुंचे जिससे बुनियादी शिक्षा बच्चों है। ये अगर दृष्टि में हो तो आप धंधे का काम करेंगे विचार करेंगे लेकिन चिंता नहीं विचार चिंता में नहीं करता समझ लीजिए में पड़ गए हैं कि अगर ये काम करते हैं तो दस लाख का फायदा होता है ये काम करते तो पांच लाख का फायदा होता है ये काम नहीं करते तो इसके नुकसान होता है तो चिंता का क्या मतलब होता है चिंता का मतलब ये होता है कि बिना कोई हल किए आप आगे चले जा रहे हैं मनी मन में ये करूँ की वो करू की वो करू क्या करूँ क्या ना करूं इसमें ये हो जाए और वो हो जाए ये तो चिंता हो गई है विचार का मतलब ये होता है गोठाली के कागज चीन विकल्प लिख डाली है ये विकल्प ये अल्टरनेटिव है इतने तलाब होता है इतनी परेशानी होती है दूसरा भी लेकर ना विकल्प इतना लाभ होता है विकल्प होता है अगर सराई काम करता जो जो लिख लीजिए अब तो लीजिए कि इसमें कौन सा सर्वासी शांतिपूर्ण सुविधापूर्ण आनंदपूर्ण क्योंकि वो हमारा लक्ष्य है सर आपको नंबर दो का दिखाई पड़ता है बस बांधियों को पहुँच दीजिए और बात खत्म कर नंबर दो का हम और ये सब करने का इनको चिंता लेने ले ले का समान चिंता का क्या समान चिंता लेने का मतलब ये है चार शांति होने का उदाह करने लगे नंबर चली जाए चली जाए ठीक है बिल्कुल ठीक है जब हमने चार नंबर तू देख लिए थे और कांकू भाई ने उनको निर्णय किया था और उनके पास जिसकी बुद्धि थी उससे समझ कर दो चुना है जो चुना हुआ हमारे पास उसकी बुद्धि थी अब नंबर दो में दोनों हम गए और नुकसान हुआ हमको जानना चाहिए मेरे पास जितनी बुद्धि थी उससे मैंने चुना था उसमें नुकसान हुआ उसकी तो ज्यादा बुद्धि मेरे है उसमें चिंता का क्या सवाल चिंता का सवाल इसलिए पैदा होता है की काकू भाई हमेशा इस भ्रम में कि मेरे पास ज्यादा बुद्धि थी मैं और पहले थोड़ा सोच था और चिंता करता तो मैं नंबर तीन चुन लिया था वो बच्ची हमारा अहंकार राज्य नहीं होता हमारे और सबके पास है कितनी बड़ी को हमारे पास सीमित तो बुद्धि है और मैं अपनी पूरी बुद्धि लगा दी थी अब उसके बाद उपाय नहीं जो मैं कर सकता वो मैंने किया नुकसान हुआ इससे अन्नगाना कुछ कर ही नहीं सकता था मेरे अस्पुद्धि थी वो स्थित थी और ये मैंने किया इसका अंतरण हुआ ठीक अब आएगा मैं देखूंगा कि नंबर दो तक गलत न्यू क्या पीछे लौटने में सवाल नहीं है अब जो हो गया उसको तो अन्न किया नहीं किया जा सकता वो बात खत्म है लेकिन हम क्या कर सकते पीछे दड़ के सोचते अगर हमें पहला वाला सुना होता तो बहुत अच्छा होता अब दो लोगों गया बातें करते हमें चौथा सुनला होगा तो बहुत अच्छा होगा उसमें इतना लाभ हो जाता है तो झंझट हो एक बात हमें जानना चाहिए जो हो गया वो हो गया वो पत्थर की लड़की हो गई अब उसमें कुछ इसको याद ही नहीं करना चाहिए कोई मजलूर ही नहीं है न इसको जानना चाहिए कोई मतलब ही हो मतलब एक अनुभव हुआ जो अब उन्हें फिर तक चार अंकल सोचा तो देख लेना चाहिए अब हमें अनुभव अं� हुआ कि नंबर टू का विकल्प अलग था नंबर दो का कार्ड डालते हैं अब तीन मतते हैं अगर बलतना में सोचना है तो तीन लाइन में सोचना है नंबर दो की लाइन गलत हो गया। और अनुभव क्योंकि हो गए की नंबर दो की गलती अलग करनी अब खत्म तो हर जीवन का भूल अनुभव बना लेनी चाहिए और बनिएगा क्या तो और ऐसा जो आकंत करता है वो धीरे धीरे ठीक चिंता में सोचना शुरू है चिंता और चिंता और विचार में यही सकता है सिर्फ कंफ्यूजार विचारित करता है बहुत प्रोग्रेस करता है तो बाहर की जगत में जगह प्रोग्रेस है वो सब विचार कर दीकर की जगह की लाइन में बिल्कुल बिगरी कर तो जितना आप दिन में जागेंगे रात नींद में कठिनाई खोड़िए उसी अच्छी नींद आगे लेकिन लोग उल्टे आप कहें कर तो आप कहेंगे हम दिन बस जागेंगे तो रात में खोएंगे कैसे क्योंकि जागना उल्टा होना उल्टा है एक आदमी कहें हम बहुत मेहनत कर लेंगे फिर हम विश्राम कैसे करेंगे मेहनत उल्टी विश्राम उल्टा लेकिन हम जानते हैं कि जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ज्यादा विश्राम रहेगी जितना जागेंगे उतने गहरे खोलेंगे जितनी भूख लगेगी उतना ज्यादा तो उल्टे का जो तो सवाल है ना की घड़ी माइंड चलता है? अगर आप एक्सट्रीम तो तो विचार बाहर के कटे और निर्विचार भी करके जानवर के तरह का संबंध वो विरोधी नहीं है एक ही सिक्के के गोतर तो जब आप दिन भर ऑफिस में खूब विचार करिए मैं नहीं कहता ऑफिस में आप खूब विचार करिए टाइम तय रखिए कि मैं 11 बजे से लेकर 5 बजे तक विचार की दुनिया में रहूंगी फिर एक सेकेंड के लिए जो दूसरी चीज का सवाल नहीं, पूरा विचार करिए पूरी ताकत लगाते करिए इतनी जितनी ताकत आपने सब लगा दीजिए पांच बजे तक विचार इतना कर लेगा कि खुद ही रहेगा कदम घर आके ऑफिस को बंद कर दीजिए दिमाग कि अब खत्म अब विचार की दुनिया अब के ताकत पूरी ताकत किया अब माइंड खुद कहेगा और सब ठीक है आप कल ग्यारह बजे तक बिल्कुल नुकसान फिर कल ग्यारह बजे जब तक जाते हो ध्यान उभर से हो जाएगी निर्विचार जरूरत नहीं और जितना ये साफ हो जिसको मैं कह रहा कि दोनों विकसित जितने विचार की दुनिया में निर्विचार की दुनिया में तो पूरे निर्विचार हो जाएगा और इन दोनों में बिल्कुल टोटल को तो भी जुट जाएगी और ये विरोध नहीं हर चीज के लिए ध्यान उतना ही है हमारा जीवन का लक्ष्य इतना है कि हम आनंद और शांति देते तो हर चीज को उस क्राइटेरियन पर कि कितनी सोशल लाइफ जिससे मेरे आनंद और शांति में बढ़ती होती नहीं। उससे इंच बढ़ जाता है इंच बढ़ जाता है वापिस क्यों पाइए सोशल लाइफ का उपयोग है अकेले नहीं है आप जिंदगी बड़ी है और बहुत अच्छे लोग हैं जिंदगी में बहुत से संपन्न उनका उपयोग है उतना संपन्न पानी लेकिन वो गोद हो जाए कि हमको जाने चुकी इन फ्लैक् जा रहे हैं और उदास बैठे और सिर्फ रहे हैं कहाँ फंस जाए सुनेमा नहीं जाना है लेकिन पत्नी कहती है चलो लगो किसान बैठे और वहाँ गाली दे रहे हैं मनी बन गई कहाँ लगा इसमें कोई फिल्म नहीं जाना है तो वो तो हमेशा सा क्रेटेरियन साफ होना चाहिए कि मुझे ये, ये है उतने दूर तक मैं हमेशा तैयार हूं चलना अपने मित्रों को पत्नी को बच्चों को सबको घर रखना कि मेरा क्रैचेरियन ये मैं इतने दूर तक तैयार हूँ उसके आगे खींचो भी दुख मेरे दुख का कारण है उसके आगे जाने को तैयार है इतना साफ होना अपनी सफाई के साथ बिल्कुल साफ होगा दीदे दीदे के इसका थी थी थी। गया कि सब कंफ्यूज हो हमें कुछ पता नहीं कहा तक जाना है वो कल चलेगा तो बिल्कुल चलेगा नहीं गया तो बिल्कुल नहीं दोनों हालत का नुकसान और तब क्या होता है एक अजीब स्थिति द्वारा होती सोशल लाइफ में चले तो दुख होना शुरू होता है तो फिर बिल्कुल सोशल लाइफ छोड़ दी तो फिर तो ऐसा है कि बहुत ज्यादा पी गया उससे तकलीफ हुई तो फिर किसान आया बहुत तकलीफ होगी बिल्कुल छोड़ दी आपको बतरा नहीं पड़ गया हमेशा उससे देखना चाहिए सिगरेट पीने तो सुख में कितनी दूर तक दो तीन दूर तक ठीक फिर दुनिया से बात सुनने की जरूरत नहीं और मुझे कितने दूर से दुख मिलना शुरू होता है दो तीन दूर तक थी दो मुझे चीज के साथ खेलने में बहुत साफ होता है साथ मगर ये सब शिक्षक और सब व्यवस्थित बनी नहीं देते आदमी को वो सब तरीके की शिखाना और आज को सब दिशाओं के बीच जीना दिख जीज़ जीज़। और सब दिशाओं के बीच एक चिंतित है और ध्यान इस पर भी करता और विचार नहीं करता तो अंततः का ध्यान विचार पर ही और विचार जारी रहेगा जार इस बात जीने के विचार के जो केंद्र रखता है उसका फोकस रहता है फोकस हमारे हमारा धीरे देर धीरे विचार पर ही केंद्रित हो जाता है जीवन और इन घर से कितने चार चला रहे हैं और उसमें तो हमको ये सिखाई पड़ रही है साथ ही मैं उसको मार पारी पारी पारी पारी पारी तो ध्यान जो है अगर चीज चेतना है तर्क तो तो लगाया और क्योंकि बचपन से ही हमारा ध्यान विचार तर्क लगा दिया जाता है तो फोकस धीरे धीरे फिक्स होता है पढ़ना लिखना स्कूल कॉलेज धंधा दुकान गरबा वो पूरे वक्त एक ही केंद्र धीरे धीरे फोकस तो जो चार्ज मूवेबल थी घूम तो सकती थी कहीं भी वो धीरे धीरे हो गई तो उसे हटाना हो तो उसको वहीं लगा के कर नहीं हटाना ये चल रहना चाहिए तो सारा ध्यान चलने बनता है जो शरीर के मूवमेंट हो रहे हैं जो गति हो रही पैर चल रहे हैं हाथ चल रहे माँस इस पर सारा ध्यान एकदम से फोकस माइंड और विचार मायण के तरीके चलाता है और विचार मतबस कहीं बदलना समुंदर अच्छा लगेगा लेकिन माइंड से ही फोकसमंदर को भी देखोगे तो तुम सोचोग चलेगा निस चल तो सबसे आईसान आचार चल रहे अगर सोचा की भोजन भोजन करने की जो क्रिया करता है फोकस उस पर भोजन करने की क्रिया इससे मेरा यहाँ ये मैंने उठाया अब इसमें दो बात करें या तो मैं सोच उठ रहा है तो हाथ को एक प्रशासन हाथ उठ रहा है विचार सकवा हाथ उठ रहा है इसका जो मूवमेंट हो रहा है सारा ध्यान इस मूवमेंट पर इसको मैं विचार नहीं रहा हूं हाथ रहा है हाथ उठने का जो मूवमेंट हो रहा हमें भीतर सारा ध्यान मेरा उसका और कभी हाथ से और दोनों का फर्क ख्याल मिलेगा बर्फाइए हाथ उसको सोचे मत के हाथ उठ रहा है है इसको अनुभव है तब बनेगा तब सारा फोकसोच कर तो जब मैं कहता हूँ चल रहे हैं आप कहको सोच रहे थे कि मैं चल रहा हूं मुझे आपने अगर ये सोचा तो फोकस तो यहाँ होगा चलना तो कुछ चलने की जो गति हो रही है वो जो गति की क्रिया हो रही है उस पूरी क्रिया पर तो सोचना नहीं है तब फोकस हटेगा वहां हम उधर क्योंकि हट है लेकिन सोचो ना इतने कठिन है क्योंकि समुद्र पर कोचने की आदत है हमारी ये समुद्र है नहीं नहीं नहीं नहीं। बड़ा अच्छा है बड़ा सुंदर है हमारा खराबी क्या हो गई हमारी जो सारी ट्रेनिंग है बचपन से वो प्रत्येक चीज को विचार में परिवर्तित करने की फूल दिखा फॉरन बंद गुलाब का फूल बड़ा अच्छा है बचपन से हमारी सारी जो प्रशिक्षण है हमारे जीवन का वो वस्तुओं को शब्द तो में परिवर्तित करने और उसको बड़े ज्यादा में पड़े और वो वो हमारी इतनी तो पक्की आदत हो गई कि हमने देखा नहीं कि हमने उसको शब्द में बनाया है अब दूसरी क्रिया कितनी जरूरी है कि हम चीजों को देख सकें क्रियाओं को देख सकें और शब्द में रूपांतरित न हो तो जितनी दूर की चीज होगी मुश्किल पड़ेगी इतनी निकट की आपके शरीर के में उतनी आसान पड़ेगी इसलिए बुद्ध ने श्वास पर सारा जोर दिया क्योंकि तो निकटतम जो हमारे प्राणों प्राण होते तो हैं उसी तो को डालकर श्वास को ही ध्यान करेगी श्वास नीचे गई ऊपर गई ये मैं कह रहा हूँ समझाने के लिए उसका ऊपर जाना नीचे जाना ऊपर गई नीचे गई तो विचार हो गया जाना जाना उसकी क्रिया उस क्रिया पर फोकस तो थोड़ी देर में आप पढ़ेंगे जगह क्योंकि माइंड एक इंसान दो काम नहीं करता है फोकस एक इंसान दो जगह नहीं है पाता और इसलिए यह होता है जब क्योंकि अभी एक आदमी छोरा लेकर छाती तो खड़ा हो जाए आपका विचार संबंध हो जाए क्योंकि तो सारा फोकस छोड़े हो जाए एक सेकेंड बाद आपको ख्याल बचने के लिए क्या कहता लेकिन एक सेकंड के लिए सारा कॉन्स में टूट जाएगी पुरानी स्कूल ऐसी लेकिन इतना बड़ा आघात है सामने की एकदम से पैटर्न जो है बंदा हुआ टूट जाए और आज जो चौक कर आप कार चला रहे थे और एकदम से ज़िन्ग बच्चा सामने आ गया है और आप एकदम तो एक से ब्रेक मारते एक सेकंड के लिए फोकस टूट जाएगा बेचार का बिल्कुल फोकस में कार न बच्चा है और ये भी ख्याल में कि बच्चा आया और मर जाएगा ये भी नहीं ये भी चीज पीछे ख्याल आएगा की जाता बच्चा हो जाता लेकिन उसके दिन में सिर्फ मूवमेंट रह जाए और अगर आपने सोचा तो बच्चा मरा अगर सिर्फ मूवमेंट नहीं रहा तो बच्चा मर जाने वाला क्योंकि उतनी देर में तो सूत्र नहीं लगाया जा सकता सोचे जितना मूवमेंट कितना समय गिर जाएगा वो गया और इसलिए जब भी आपको कार या एक्सीडेंट एक एक एक की हालत में जब आपको बाद में आपको ख्याल करेंगे तो आप आएंगे कि सारी चोट आपकी नागरी पे पहुंचेगी आपने ब लगाया और बाड़ी रुकी तो आप पाएंगे आपके बाड़ी में जो जगह सबसे ज्यादा प्रभावित होना और वो इसलिए होगी कि सारा फोकस ना भी क्योंकि जीवन की जितनी क्रियाओं का संबंध करना है, और विचार की जितनी क्रियाओं का संबंध उनका जबान में उन्होंने ना दी के उसने गिरने पर कंसेंट्रेशन को बनाने के लिए कहा फोकस ना भी करेगा जैसा साधना पद में मैंने कहा कि फोकस नाथी से तो जो गेंद उससे वो, वो कैसे साफ तो करने की जरूरत है बस नाभी का ध्यान चला गया, गया। नाभि जो है वो बॉडी के जितना मूवमेंट हो रहा है उस सबका सेंटर पत्मा भावी मां के पेट में सबसे पहले पैदा होने वाली चीज हुआ और माँ के शरीर से जुड़ी हुई चीज हुआ है, है। माँ के शरीर से सारी गति सारी फोर्सेज नाभी ऐसी फैल हुई तो नाभी हमारा सेंटर है बॉडी का माइंड ने नया सेंटर बना लिया है पशु पक्षियों में वो नहीं है सिर्फ नाम से जी रहे इसलिए उनका मूवमेंट एकदम प्योर स्पॉन्टिन्यूस एकदम दिन भी बैठी को पकड़ने को नहीं रही कि चूहा आया तो पकड़ लूंगी चूहा आया और पकड़ा ये विचार नहीं होता होगा मूवमेंट है तो टेच की है मैं सोचा कि चूहा निकलेगा तो अपन पकड़ लेंगे सवाल नहीं ना भी तो सब कुछ गति हो रही है बिल्कुल चूहा आया तो ये नहीं सोचेगी कि चूहा आया अब मैं पकड़ू फुर्सत नहीं है चूहा आया कि पकड़ना हुआ में बहुत पसंद कर रही कहानी बैन पकीर करती है शायद कभी मैं कहा एक घर में एक बहुत बड़ा सिपाही कहा तलवार बाद और वहां बड़ी आदर है सिपाही और तलवार राज का इतना बहादुर योद्धा था जो तो उसने सब विधेय कर दिया बड़े बड़े इसमें जुए लड़े और आखिर में वो जापान का सबसे बड़ा तलवार चलाने वाला हो गए वो तो राजधानी से सम्मानित होगा जिस कमरे में वो सोया उन्होंने देखा कि चूहा दौड़ रहा उसकी नींद में बाखा डाल रहा है वो गुस्से में उठा तो वो चूह अपने क्रोध बढ़कर चला गया वो कुछ आगे सकल बाहर निकाल दिया चुहा और मुझे रिश्तेदारा तो जब उससे लेट जाए तो चूहे बाहर नुह निकाल और वो तो आदमी वो था कि जरा सी से चढ़ा और दरबार चुकी जरा सा मुझे तब पता रहा उसक बार जिन तलवारों यो से योद्धाओं तो से लड़ा था उससे वो चूहे से लड़ने की कोशिश करने लगा अब वो चूहा तो मूवमेंट से चलता है वो, वो अंदर हो जाए छिपक खड़ा रहा जब वो चूहा बाहर निकला था जो तलवार मार तलवार बरस से जाती लेकिन चूहार अंदर हो गया तलवार टुकड़े हो गए अब तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं था हाथ धो गई कभी बार नहीं चूका था किसी आदमी पर उसका वार यानी आखिरी बार और उस चूहा उसका तो भागल हो गया वो बिल्कुल निकल मित्रों तकल हो चूहे से लड़ने लगे चूहा तक में एक एक दो तो चीज पहुंची नहीं है वो कुछ सोचता थोड़ी कि तुम तलवार चलाई थी बच्चा वो तो दूसरा आदमी तुम्हारे सामने लड़ता था बाला आदम अपना तलवार और ढाल लेके वो सोचता था की तुमने तलवार चलाई तो बचू जितनी देर में सोचता था उतनी देर में तुम्हारी तलवार थी चूहा सोचता थोड़ी करता है जो डिफरेंस है वो डिफरेंस नहीं है सुनता आज तो चूहे को नहीं मार सकते तुमको चूहा मारना तो बिल्ली का आज को चूह नहीं मार सकता बहुत मुश्किल मान रहा है उसका मानना जो जब तक सोचेगा वार करेगा तब तक वो तो मूव कर रहा तो है कोई दिकायत नहीं तो कंपन भी देखू थे गलती व्यक्त कर रहा है लाया गांव में जो सबसे अच्छी बिल्ली मजबूत थी उसने बड़े बड़े चूहे मारे पकड़ रहा बिल्ली को लाया गया और उसको जब की बांध के लाया गया उसके गले मिश्र तुम वो बिल्ली से डरे पहले से तो हमड़ाएंगे क्या है और जब जबरदस्ती उसको अंदर कर तो दरवाजा बंद कर दिया जब दरवाजा खोला तो दिल्ली एकदम तो बाहर भाग गई चूह हुआ, हुआ तो फिर नहीं हुआ तू तो हैरान हुआ तब तो ये शक हुआ तो चूड़ा कुछ छोड़ मेरा तो सलवार भी तोड़ दी उसने दिल्ली बैठा बिल्ली को भगा दी और बिल्ली कुछ भी नहीं कर पाई जब वो अंदर आया तो वो चूह ध्यान रहा था वो चूंस अब तो ये हुआ चूहा साधारण ले और वो बहुत घबरा गया और उसने उस मित्रों को कहा तो ना कभी अगर रहता है तो राजा को बात के मास्क के आई वो बिल्ली वो तो, तो राजा के नल की बिल्ली उसने बड़े बड़े चूहे मार और राजा ने उसको पाला की मात्रा कैसला नहीं पड़े साधारण चूहा नहीं है साधारण दिल्ली, दिल्ली के पत्था नहीं भागते निकल के और बिल्ली की तारीया गया वो घबरा गया मामला क्या है अंदर उसको तो समझ नहीं आया कि चूहा है अंदर वो तो सिर्फ घबरा उसको बंद कर दिया तो वो अंडर दी दरवाजा खोल के निकल के बाहर बात सब समझे चूहे ने उसको दरवाजे राजा के पास का है और कि हम बड़ी मुस्किल में पड़ गए बिल्ली लाए है तो बिल्ली भाग गए चूहा बड़ा अजीब और अपना जो बड़ा योद्वा है उसकी तलवार को भी चूहे और योद्धा रखकर सो नहीं सका और उसका दिमाग बिल्कुल खराब होकर चूहे को मार करूंगा तरबार तोड़ जी मेरे बड़े बड़े योद्धा जी तो राजा ने कहा कि राजा समझा मास्टर कैट मेरे पास हो। लेकिन है लेकिन बांध के मतले करना एक तो कमरे के भीतर मत छोड़ना घर के बाहर छोड़ना दो बात है कोई कैसे चमत्कार हो उसको तो खत्म कर दी लेकिन दो सर्खे एक तो बांध के नहीं ले जा सकोगे और घर के बाहर छोड़ना कमरे के अंदर नहीं दिल्ली को के के बाहर बाहर बाहर छोड़ दियो रही फिर अंदर आई तो तो में और बड़ी प्रसन्नता बिल्ली, तो तो तो बिल्ली तो नीरो तो पता लगे चूहा कहाँ तुमको वहां छोड़ने की जरूरत नहीं वो तो फिर आप की कि वो कला वो बिल्ली की पूरा बीम चूहे की खोजी तो उसको बिल के पास छोड़ने की जरूरत उसकी पूरी आत्मा चूहे की खोज कर रही वो थोड़ी रही है बिल्ली के होने का मतलब चूहे की खोज तो उसको होना ही चूहे की खोज है लेकिन तुमको बिल के पास छोड़ दो तो दबरा जाएगी और डर भी सकती और चिंतित भी हो सकती है की ऐसा कैसा चूह है की उसके बात उसको बात छोड़ दिया और ज़िए ज़िए तो और और घर के भीतर कहानी आगे ये कहती है, बिल्ली मकान कि हम तो डर गए थे और हमारी बिल्ली भाग आई तुमने क्या मारा इसमें बात की बिल्ली मुझुआ कैसे सवाल नहीं है मैं बिल्ली हूँ वो चुना है वो मर रहे और क्या तुम्हारा तरकीब लगाई वो योद्धा इसलिए तो हार गया बिल्ली ने कहा कि वो सोच सोच के हमले करने लगा वो बिल्ली इसलिए तो भाग गई की वो विचार में पड़ गई मामला क्या मैं तो बिल्ली हूँ वो चूह है वो निकला और उसको पकड़ा अब तक के बीच में विचार नहीं है इन दोनों के बीच में कहीं कोई विचार का जितना फासला है उतर कमजोर होते चले जाते निर्विचार में जब कोई आदमी जीने लगता है तो समस्याएं भी उसके लिए इसी तरह हो जाती जैसे बिल्ली और समस्या सामने आई और उसने मारी उसमें सोच विचार नहीं और को सोचता है कि आपने समस्या उसके सामने रखी था तो वो सोचने लगा सोचने लगा तो बात करी समस्या उसके सामने आई तो जैसे उस बिल्ली ने कहा कि मैं बिल्ली हूँ और बिल्ली के होने का मतलब ये यह चूहे को पकड़ लेना विचार चेतना चेतना है और चेतना का मतलब है कि समस्या को पकड़ना और हल कर लेना उस विचार का सवाल नहीं, निर्विचार नहीं शक्ति था निर्विचार में कोई शक्ति पेगा निर्विचार थोड़ी कौन शक्ति है वो समस्या सामने आई की वो पकड़ी गई और वो टूटी फिर टूटने में उसे कुछ करना नहीं पड़ता ये इतना ही हाथों में जैसे बिल्ली ने चूहे को देखा और चूहा गया तो वो जो हमारा सारा फोखा धीरे धीरे एक ही बात हमारा पूरा व्यक्तित्व एक ही काम उस वक्त तो कोई भी तीव्र गति पर और वो शरीर की वो सही पैदा देती जोर से चल रहे और धीरे मत चले क्योंकि जेल आप चलेंगे तो फोकस आप नहीं ले जा तो सकते चल रहे है। इतनी तेजी से चल रही है कि सारा वेक्टर व्यक्तित्व चलने में परिवर्तित हो गया चल रहे और अब सारे फोकस को इस चलने पर ले जाए ये न सोचे की मैं चल रहा हूं, ये जो चलने की क्रिया हो रही है ये क्या है बस माइंड इस पर ही लगा तो थोड़ी देर में पाएंगे की भाई नहीं है यहाँ कोई एक चीज चल रही है से थी थी और वो, वो मूवमेंट थोड़ी देर में रह जाएगा जब फोकस तो एकदम मन एक और वो जो शांति होगी वो बहुत और शांति वो आपकी चेष्टा से नहीं आई है वो सहज आ एक तरफ समन हट गया वो का अधिक लोग वो उसी दिक्कत में पड़ जैसे मन हटने वाली बात वो विचार वाली बात सबसे बड़ी बात नहीं आ सकती है अच्छा माइंड हम लोगों ने डेवलप किया है बिल्कुल डेवलप किया है अच्छा ना भी असल अटल तो सं माइंड हम लोगों ने डेवलप किया अपने हमारे लिए बिल्कुल जुनल इन्वेंशन है और इसलिए टाइप ट्रैप हो गया हमारा घर मेरी अपूज समझ ये है कि पशु पक्षी सभी हमसे ज्यादा आनंद में आदमी कुछ केंद्र से के तो जहां से उसका जीवन गतिमान हो रहा है वहां उसका सेंटर नहीं रहा उसने नया सेंटर विकसित कर लिया है जो बिल्कुल ही उस जीवन के केंद्र से बहुत दूर है उसकी जरूरत थी उस सेंटर की जरूरत थी जैसे हमारे हाथ पैर की जरूरत है और कुछ खास वजह से वो विकसित हुआ है। लेकिन धीरे धीरे हमारा पूरा काम ही वहां केंद्रित हो गया वो गलती हो गई मस्तिष्क की जरूरत है विचार की जरूरत है लेकिन जरूरत वैसे ही जैसे कि मेरे पैर की जरूरत है जब मुझे चलना होता तो पैर चलते जब नहीं चलना होता तो पैर चुप हो एक आदमी ऐसा हो कि बैठा और पैर चलाता रहे और वो कहे के मेरी तो चलने आदत पड़ तो दिमाग खराब इसका हो गया इसका पूरा प्राण पैरों में केंद्रित हो गया अब पैर चलने का काम नहीं करते अब ये चलने के सिवा कुछ करते ही नहीं बैठा है तो भी काम चला रहा है माइंड के साथ ऐसी भूल हो गई माइंड जब आपके सामने एक समस्या हो तो काम करना चाहिए जब समस्या ना हो तो जैसे पैर नहीं चलने की जरूरत तो बंद पड़ेगी माइंड बंद हो जाएगा हमेशा वापस नाभी पे चला जाना चाहिए आए माइंड पर काम करे तो वापस लौट जाए तीन में माइंड फिर ताजा हो जाए फिर तैयार हो जाए और जब फिर जरूरत पड़े तो फिर फोकस दौड़े और माइंड को फिर भर दे और फिर आप देख फिर वापस लौट जैसे आपने प्रश्न किया तो मैंने आपसे बात की आपका प्रश्न खत्म हुआ नापिस लौट जाए इस कमरे के आप बाहर गए तो नापस लौट गए माइंड का काम खत्म जरूर ना है। लेकिन हमारा माइंड नहीं हो गया है जरूरत वो चले चला जा रहा है कोई नहीं है कोई समस्या नहीं है, कोई प्रश्न नहीं हो चल रहा चल रहा चल रहा है तब परिणाम ये होता है कि जब समस्या आएगी तब वो इतना थका हुआ रहेगा तो उसको पकड़ भी नहीं पाएगा उसकी शक्ति इतनी खोई हुई रहेगी चौबीस घंटे पैर चला रहा है और अब चलने का वक्त आ गया वो कहता है कि मेरे पैर चला नहीं जाता क्योंकि तो मैं तो काफी चल चुका हूं वो बैठा हो कैस कर तो जब भागने का वक्त आ गया तब वो गिर पड़ेगा, और जब बैठने का वक्त कैसे मेहनत की अंदर आदमी ने ऐसी कर ली जब उसकी जरूरत है तब आप चला रहे हैं और जब जरूरत आती है समझना नहीं आ रहा जब क्या कर रहे हर वक्त वापिस लौटानी चाहिए सेंटर पर वापिस लौटानी जब जरूरत होगी तब तक को पार नहीं जाए आपको रुपये की जरूरत होती है खींचे तो से निकालते हैं बाहर ऐसा हाथ में लिए उछालते हुए नहीं करते रख देते खींच एक आदमी ऐसा रुपये उछालते हुए चलने लगे हम ऐसा चल रहे माइंड माइंड बस वही बल रहा सब कुछ वो बचपन से ही हम दूसरे दूसरे केंद्रों को विकसित नहीं करते तकलीफ होता है बच्चे के पास एक ही केंद्र पर जो स्कूल की शिक्षा एक ही केंद्र की पैदा हुआ बच्चा की एक ही बात की चेष्टा हम उसको जो इतने अल्टरनेटिव हैं आदमी में जैसे कि एक एक एक घर में एक आदमी रहता हो और बचपन से एक ही गरबा जिससे निकल लेता उसे ट्रेनिंग दी गई हो उसे पता ही नहीं कि और दरवाजे भी थे और जब भी निकलने का सवाल हुआ तो वैसा हमारे व्यक्तित्व में और भी केंद्र थे और उनसे निकलने की हमें कोई आदत नहीं बस एक ही केंद्र से हमें निकलने की और जुड़ने की आदत और वो बहुत कठिन केंद्र है उसकी जरूरत है और बहुत जरूरत है लेकिन वो जितना कम चले उतना ज्यादा होती जाल में हम पड़ते हैं ऐसा होता है जैसे आदमी के दोनों हाथ ही काम करें और सारे व्यक्तित्व की शक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे दोनों हाथों तो में केंद्रित हो जाए वो दो हाथ ही रह जाए आदमी और हाथ के अलावा वो कोई काम ना कर सके और सारा व्यक्तित्व तिकोल छोटा हो जाए हाथ बड़े बड़े लंबे हो जाए जो आदमी जैसा बेठंगा हो जाए तब एक माइंड का एक यंत्र एकदम टू मच फंक्शनिंग है वो और बाकी सबके न्यापक परिणाम हुए इसके व्यापक परिणाम हो ही थे सबसे व्यापक परिणाम ये हुआ है कौन ज़िये, ज़िये, तो तारे में हम परिवर्तित करते हैं उससे जीवन की जरूरी चीजों को तो हमें सब परिवर्तित करती है जिससे कहा में भोजन करना है तो भोजन करने से का कोई लेना देना नहीं है भोजन करने का पूरा यंत्र दूसरा है मस्तिष्क से कोई भी लेना देना नहीं है सिवाय इसके कि मस्तिष्क आपको खबर देता है कि भूख लगी मस्तिष्क से आप उसके के तक जाते हैं या खाना इकट्ठा करते हैं ज्यादा जरूरी काम नहीं जरूरी काम मुँह का है जीभ का है लार का है गले का है पेट का है आमा का, का है इस सबका है भोजन का जरूरी काम लेकिन हमने भोजन हमारी चूंकि आदत बन गई हर चीज को विचार में बदल ली हमने भोजन को विचार में बदल दिया। जब आप बैठे तब आप भोजन के बारे में सोच रहे हैं कि क्या खाना चाहिए खाएंगे को तो कितना आनंद आएगा ये तो सब शब्द और जब आप खाना खाने बैठे तब आपको खाने को कितनी तल्वीनता तो से खाने की क्रिया करनी चाहिए उसका कोई सवाल तब आपका मस्तिष्क उससे धन्य कर है तब उस खाने को पूरा खा नहीं पा रहे कितना जमाने की उतना चबा नहीं पा रहे जो आदमी खाते वक्त जितना सोचेगा उतना कम चबायेगा उतना जल्दी होता सकता चलाएगा जितना कम सोचेगा उतना पूरा चबाएगा जानवर बिल्कुल परफेक्ट चबायेगा उसमें रत्ती भर कमी नहीं होने वाली है जितने जबाने उतना ही चबायेगा उतना चबायेगा कोई घटकेगा उसके पहले गटकने का सवाल नहीं है उससे क्योंकि वो कोई दूसरा काम कर ले रहा सिर्फ खाने खा रहा है ऐसा कभी नहीं कि जानवर को ये हो जाए कि उसने डॉक्टर ये कह देने कम चबाया हुआ खाने तो कम चबाया हुआ तो भीतर तो ले जाते ही नहीं सारा यंत्र काम कर रहा है पूरे परफेक्शन में जब वो पूरा चब जाता तब गले को चाहता जब पूरी लार मिल जाती तब वो गले तो जानवर को खाने में जो आनंद आ रहा है, को नहीं तो खाने का लेने वाला जो है वो हमको नहीं आ रहा क्योंकि और हम आनंद लेना चाहते हैं इतना अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगा बड़ा आनंद आया और सोचने से आनंद खाने का कोई संबंध नहीं ऐसी स्थिति सेक्स की हो गई है आदमी सोच, सोच रहा है सेक्स को भी कन्वर्ट कर दिया उसने सोचने में तो सोच रहा है कामुकता की तस्वीर सोच रहा है संबंध नहीं तो उसको कुछ लेने देना नहीं तो ये सब सोचने में लगा हुआ है लेकिन बेसिक सेक्सुअल के वक्त वो पाएगा कि वो कुछ नहीं हो पा रहा है कुछ आना नहीं तो वो, वो बड़ी परेशानी हो गई जब सोचता है तो बड़ा रसम अनुभव जब क्रिया में उतरता तो है तो बात तो कोई रश्म नहीं और जब क्रिया में रख नहीं पाता तो फिर और सोच सोच के रस लेने की कोशिश करता, में जाता करता। है, जब क्रिया में क्योंकि आनंद पशु पक्षी लेकर आदमी लेना और इसलिए आदमी फिर दूसरी चीज में हिजाद कर रहा है एक घर में नंगी तस्वीर लगता है सब क्यूँ खोज रहा है एक चित्र देख है नंदा असली एक कहान पड़ रहा है नंदी अस्लिट खोज रहा है, जैसे खाने में रहा है। अगर वो ठीक से खाया है, तो न मिर्च की जरूरत है उसमें न मसाले की जरूरत है क्योंकि ठीक से चबाया गया और ठीक से खाया गया इतना स्वाद पूर्ण है लेकिन वो ठीक से खा नहीं रहा और स्वाद चाहिए तो सब ला रहा है वो तो, तो मिर्च डालो तो मिर्च जबरदस्ती उसके मुंह में जाकर लार को तो निकाल देती है मुंह तो जब वो बिना मिर्च खाता वो कहता है तो क्योंकि लार जो जमाने से निकलनी थी जब वो तीस पच्चीस पैंतीस दफा जब आता तो लार ऑटोमेटिकली निकलती है और स्वाद आता है लेकिन उसका फिक्र है उसका चिंतन में लगा हुआ है तो अब वो एक जबरदस्ती करवा रहा है सेक्सुअल एक्ट के साथ हो गया कि सेक्सुअल एक्ट अपने आप में उसमें आनंद पूर्ण नहीं रहा तो सब्स्टिट्यूट खोज रहा है और, और सब्स्टिट्यूट बनाता चला जा रहा है लोग समझते हैं कि जिस समाज या जिस संस्कृति में गंदी फिल्में बनती हो गंदी किताबें लिखी जाती हों गंदे पोस्टर गंदे चित्र बनते हो गंदे गीत गाए जाते तो वो समाज बहुत सेक्सुअल है ये, ये इस का बढ़ता हुआ प्रचार इस बात का सबूत है कि समाज ने सेक्स के बेसिक एक्ट को खो दिया जो रथ उसे सेक्सुअल एक्ट से मिलना था वो उसको नहीं मिल वो सब स्क्रिप्ट ईजाद कर रहा एक बात है एक आदिवासी है जन्मगी उसके सामने तुम नंगी औरत की तस्वीर रखो वो कहगा कि क्या क्या मतलब मतलब क्या क्योंकि तो जो, जो क्रत है यौन का उसने इतना रस पाया है कि तुम्हारी नंगी तस्वीर को मतलब नहीं लगती ऐसे ही जिस आदमी ने भोजन का पूरा आनंद लिया उसके सामने भोजन की तस्वीर ले जाकर रखो दूसरा क्या आनंद एक भूखा आदमी उसके सामने अच्छी भोजन की तस्वीर ले जाकर रखो उसको बड़े बहुत बॉर्ड से अगर नहीं कहता है बड़ी प्यारी है बड़ी सुंदर लग रही है बहुत अच्छी मालूम होती मैंने अपने घर में रहता हूँ उसका सबूत उसका मतलब भूखा है इससे भोजन का कभी आनंद मिला नहीं तो कहता है एक है कि नहीं बनाएंगे ठीक वाली हालत है। अगर का एक भरा हुआ है, तो नंगी तस्वीर इनकी जरूरत क्या है और ये इतनी व्यस्त मालूम होगी इतनी बेव से भरी हुई मालूम कोई हिता लेकिन हम उनकी बात समझ रहे, रहे सारी दुनिया में लोगों को ये ख्याल जिस समाज में जितनी तस्वीरें लगती है जितनी औरतों को अर्धनग्न करके घुमाया जा रहा है वो समाज उतना सेक्सुअल वो समाज उतना कम सेक्सुअल है और बेसिकली इंपोर्टेंट होता जा रहा है वो समाज बेसिकली इंपोर्टेंट होता जाता जा रहा है इधर वो जिनकी तस्वीरें लटका रहा है असली किताबें लिख है गंदी फिल्में बना रहा है और उधर जाके वो चिकित्सक से पूछ रहा है कि मैं इम्पोर्टेंट संभव जैसा है क्योंकि यहाँ वो ये सब कर रहा है और वो उधर चिकित्सक के पास जा रहा है कि मैं क्या करू मैं तो बिल्कुल निश्चित स्त्री के पास जाते भी सत्यू तस्वीर फिल्म में बड़ा मुझे रख सपने मुझे बहुत अच्छे लगते सपने में स्त्री को बोखता हूँ लेकिन स्त्री पास जाता बिल्कुल मैं अमेरिका में आज युवक के सामने जो यूटी के सामने युवती फ्रिजित कल्पना करती लेकिन जब प्रेमी के पास जाती तो के है तो पाती है कि कोई रख नहीं वो बिल्कुल सख्त और मजबूत है वो रिलैक्स नहीं है बिल्कुल फ्रीज़ है वो बिल्कुल है, और ये सब भरकर समझना है इसको खुद यानी मेरा कहना ये है कि अगर असली किताबें बनती हो असली चित्र बनते हो तो समझ लेना कि समाज बेसिकली इंपोर्टेंट हो रहा है क्योंकि अगर पूरा तो उनकी कोई जरूरत नहीं जब भी कोई कल्चर इंपोर्टेंट होने लगता है जब पोटेंट कल्चर होता है तब जिंदगी की असली से होता है वो औरतों को प्रेम करता है ना कि जिंदगी असली जब समझ उन सत्वहीन हो जाता है तब वो नंगी तस्वीरों को प्रेम करता है या फिर औरतों को भी वो तभी प्रेम करता है जब वो तस्वीरों उनकी मालूम पड़ेगी औरतों जैसी वो नंगी तस्वीरों से आइडेंटिटी उनकी हो जाए तस्वीर जैसी थी वैसी औरत मालूम पड़ने लगे नंगी तो वो से अच्छी लगती पर वो तस्वीर की तरह वो साथ में चलती एक औरत को तो देखते बहुत खुश होता है लेकिन घर की बैठी पत्नी कुछ बाहर की सड़क की और तस्वीर घर की पत्नी जिंदा और वो बिल्कुल मतलब इसलिए इस उसको सोचा मैं इतना हैरान हुआ हूँ हैरान हुआ हूँ की या ऐसा मुल्क कहीं तो ना कहीं निश्चित दुनिया के रूप इस मोदी में गए हो जाए। कि हम जिस चीज को साहित्य में संस्कृति में कला में बाहर की दुनिया में खोजना शुरू करते हैं, वो वही चीज है जो हमने वास्तविक दुनिया में भोगनी बंद कर दी है अगर हम वास्तविक दुनिया में उसको भोग सके तो हम कभी काल की शिक्षा में उसकी पढ़ने वाले नहीं अगर एक पुरुष स्त्री को वस्तुता भोग सके तो कभी गंदी तस्वीर असली स्त्री को जाना है वो अपने घर में एक नंगी स्त्री की तस्वीर टांगने के लिए तैयार नहीं हो क्या पाला है? इतनी ना कुछ है जिसका कोई मतलब नहीं एक आदमी नंगी तस्वीर टांगे है घर में और एक गंदी किताब लेकर पढ़ के, के फोटो देखता है वो इस बात का सबूत है कि असली स्त्री को जानने में वो असमर्थ हो गया है या असली स्त्री को जानने की उसने कला खो दी है या असली स्त्री से परिचित होने के लिए जितने जीवंत व्यक्तित्व चाहिए वो उसके पास नहीं रह गया इसलिए वो सबसे चुप खोज रहा वो हो गया जब भी कोई समाज जीवंत नहीं रह जाए नब वो गैर जीवंत तो रूपों में जीवन की तृप्ति खोजने के उपाय करेगा और ये सब तरफ सब तरफ यही होगा वस्त्र अगर बहुत अच्छे होते जाते हैं किसी समाज में और सुंदर से सुंदर वस्त्र की तलाश शुरू होती है तो बुनियादी मतलब उसका ये है कि शरीर असुंदर हो रहा है अस्वस्थ हो रहा है क्योंकि जब शरीर स्वस्थ हो शरीर अपनी चमक हो शरीर की अपनी गति और जीवंतता हो तब आप हाँ कपड़ों की फिक्र नहीं करते कपड़ों की फिक्र सब चीटे जब शरीर हो जाता है हड्डी हो जाता है शरीर उघाड़ा देख के खुद को भयक लगने लगता है तब हम अच्छे कपड़ों में चिपाते अच्छे कपड़े से वो काम लेना चाहते हैं जब शरीर की चमक के जम ने दिया होता जब चेहरे उदास हो जाते हैं फीके और निस्तेज हो जाते हैं तब हम पाउडर है और लाली है उसको ठोकते हैं उस लाली को हम पूर्ति खोज रहे हैं जो कि चेहरे पर रही होती तो चेहरे को सुंदर बनाती लेकिन वो नहीं है हम एक रंग लाते बाजार के चेहरे पर पोत रहे हैं। जब कोई रंग ला के बाजार से पोतने लगे तो किस बात की खबर है तो बात की खबर है कि जो लाली होनी चाहिए चेहरे को वो खो गई और सब चीज के मामले में यही सच है तो इसलिए मैं मेरा आधारभूत ख्याल ये है कि अगर समाज में लोग अच्छे कपड़े पहनने पर अति उत्सुक हो गए तो आप गाली मत दीजिए। असली असली अच्छे सुंदर कपड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है आप फिक्र करिए कि शरीर कहीं रुगण हुआ जा रहा है इसलिए आदमी सुंदर कपड़े में उत्सुक हुआ है नहीं तो स्वस्थ आदमी जैसा की जंगली जानवर का शरीर है उसको आप कपड़े पहना रहे वो बहुत बेहूदा लगने लगेगा और हमारे आदमी को हम नंगा करा करें तो वो बहुत बेहूदा लगेगा लगे। हजारों साल पीछे या आज भी जो ठीक जंगली अवस्था में रहने वाला आदमी है उसके शरीर की अपनी चमक है अपना गति है अपनी जीवंतता है उसके मूवमेंट का अपना उसको देखना भी एक सुख है उसका उठना बैठना चलना वो सारा शरीर ने खो दिए। तो अब हमें कोई बूरस चाहिए कि हम उसको ऊपर से ढांक ये जो समाज की सारी सारी रुगणता एक ही बात पैदा हो रही है कि वो जहाँ आधारभूत रूप से हमें होना चाहिए वहां नहीं तो हम सबका विचार में जाके परिपूरक और सब खोज करेंगे छोट विचान सर्वाधिक नुकसान पहुंचना है मनुष्य की जाति को जो सम्मान जाति दृष्टिकोण से पहुंच रहा बात पर पहुंच सकता जो बात को जो सर्वाधिक सीधे सीधे अपील करते हो तो नुकसान बहुत भी नहीं है बात एकदम ऑब्वियस मालूम होती हो कि बिल्कुल ठीक है वही उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान भी है। और समाजवाद उनके तो तो देखने पर इतना ठीक मालूम पड़ता है कि कोई वजह नहीं मालूम पड़ती कि वो क्यों ठीक ना हो और पूंजीवाद में जैसी स्थितियां लेगी सारी दुनिया में उससे वो ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हट जाए वो तो अच्छा है लेकिन समाजवाद पूंजीवाद का ही सघन रूप है और इसके रोगों को समाप्त नहीं करता बल्कि केंद्रित करता है इस पर कोई दृष्टि नहीं है स्पर्श समाजवाद पूंजीवाद का दुश्मन है नहीं बाई प्रोडक्ट है हाँ वो पूंजीवाद से पैदा होने वाली संतान और पूंजीवाद के सारे रोग उसमें है पूंजीवाद की सारी भलाइयों को छोड़कर पूंजीवाद के साथ जो संबंधता है जो मानव की गरिमा है जो व्यक्तित्व का अर्थ है वो उसे सब खो जाने वाला है और मानव की गरिमा और व्यक्तित्व तभी तक है एक एक व्यक्ति की जब तक एक एक व्यक्ति के पास पूंजी की सामर्थ जिस दिन व्यक्ति के पास पूंजी की सामर्थ नहीं है उसके पास कोई सामर्थ नहीं उसके ऊपर जिसमें उसका पूंजी तो बल है जो हाँ। सब के हाँ। तो एक वो वो लोग पॉपराइजेशन अंदर मास्क में सबको बनाना और इसका कंट्रोल मास्क माइंड बोलता है और मास ही नहीं, नहीं तो वा वा तो है नहीं समाज में तो वो मास्क हो जाता है बच्चे की मनुष्य का व्यक्तित्व कुछ चीजों से जुड़ के बना हुआ है और उस सब सबसे ज्यादा जो मूल्यवान उसके व्यक्तित्व को बनाने में बात है वो ये उसके पास कुछ अपना है व्यक्तित्व नहीं, ये मकान है अगर ये मेरा अपना है, तो मेरे व्यक्तित्व में एक चीज जोड़ती कपड़े भी महनू अगर मेरे अपने ये जो बात में कह अगर ये मेरी अपनी है तो मेरे व्यक्तित्व को बल देती है अगर ये उधार है किसी की है किसी से हुई है तो मेरा गति उतना ही निःत हो जाता है तो ये बात उनके समझ में आ गई बहुत ठीक से समझ में आ गई कि तो अगर मनुष्य के हाथ से उसकी व्यक्तिगत संपदा का अधिकार छीन लिया जाए तो हमने करीब करीब जो भी उसके पास सप छीन लिया अगर ये केंद्र या स्टेट के पास सब इकट्ठा हो जाए तो स्टेट आपके शरीर की नहीं आपकी आत्मा की भी मालिक होगी आपके मन की भी आपकी बुद्धि की भी आपके विचार की भी उससे इंच भी आप इधर उधर होते हैं कि सिवा लोग आपको कुछ नहीं बचता क्योंकि तो आप खड़े भी नहीं हो गए हमारे लिए संयुक्त परिवार था या जिन मुल्कों में भी संयुक्त परिवार था सभी जगह था जितना संयुक्त परिवार था संयुक्त परिवार, परिवार के भीतर एक एक व्यक्ति की कोई गरिमा नहीं थी शक्ति थी सौ आदमी थे घर में और घर में एक आदमी के पास घर की सारी संपदा की मान जो थी गांव की लोग हमेशा उसकी तरफ देख कर ही जी सकते और जरा भी लोग उससे तो उनका हो गया सारे मुल्क में पंचायत गांव बड़े मूल्यवान थे एक व्यक्ति की कोई हैसियत न अगर एक व्यक्ति ने जरा समाज और संप्रदाय और व्यवस्था से आना करने की उसकी उसका हुक्का पानी बंद वो जी भी नहीं सकता उसका जीना गुबर हो गया वो कोई तो पानी नहीं भर सकता वो भोज में सम्मिलित नहीं हो सकता जैसे जैसे जैसे जैसे व्यक्ति संपदा बढ़ी वैसे जैसे एक एक व्यक्ति की अपना व्यक्तिगत गरिमा पैदा हुई स्त्रियों की गरिमा आज तक इसीलिए पैदा नहीं हो सकी क्योंकि स्त्री के पास कोई व्यक्तिगत संपदा नहीं है स्त्रियों की कभी गरिमा बन भी नहीं सकती जब तक उनकी भी अपनी व्यक्तिगत संपदा ना हो सारी दुनिया में स्त्री गुलाम है और गुलाम रहेगी और तब तक रहेगी जब तक पति से भिन्न उसकी अपनी व्यक्तिगत संपदा और नहीं और अगर उसकी व्यक्तिगतियत संपदा नहीं है तो वो हमेशा लग रही सब स्वतंत्रता बकवा वो जानती है बहुत गहरे में कि पति सब कुछ है क्योंकि संपदा पति के पास पश्चिम में जो स्त्री की सफलता आनी शुरू हुई वो स्त्री की व्यक्तिगत संपदा बनने से शुरू हुई उसके पास जो अपनी संपदा हुई खड़ी उसका तो एक व्यक्तित्व बनना शुरू हुआ अगर हम मनुष्य संपदा छीन लेते है उसका स्वत्व छीन लेते हैं और राज्य के हाथ में सब दे देते हैं सबको हम व्यक्ति शून्य कर तब हमें रह जाते हैं और मनुष्य नहीं रहता और इसके कितने दुष्परिणाम मनुष्य के ऊपर होंगे उसकी कल्पना भी करनी कठिन है कितनी संस्कृति पर होंगे उसकी कल्पना करने भी कठिन है और बड़ा मजा यह है कि इस स्टेट पर जो भी हावी हो जाए वो कितने शक्तिशाली हो जाता है वो उसी अनुपात में शक्तिशाली हो जाता है जिस अनुपात में व्यक्ति में सत्य हो है यहाँ एक एक व्यक्ति की शक्ति को छिन जाती है और कुछ आदमियों के हाथ में तो वो सारी शक्ति करती है फिर वो कुछ भी कर सकते रूस में कोई 50 लाख के लिए के 80 लाख मोरू तक की हत्या की माओ इससे बड़ी हत्या सिद्ध होगा जिस दिन आंखें साफ होंगे जब तक इसके आंकड़े साफ नहीं थे, थे। तब कोई सवाल नहीं और इस तरह हत्या चली कि हत्या नियम बन गई अपवाद नहीं किसी भी तरह के आदमी को माल डालने में कोई अड़चन नहीं है मिटा डालने में कोई अड़चन नहीं है उधर माओ दोस्त और इस तरह का जो आयोजन है उसके पीछे जो दलीलें जीत जाती है वो हमें एकदम अपील करती मालूम पड़ती तो तो है क्योंकि दलीलें इस संबंध की होती वो बिल्कुल दूसरे संबंधी गरीब है गरीब की गरीबी मिटनी चाहिए कोई भी क्या सकता कि नहीं कह सकता की नहीं मिटनी चाहिए अमीर है उसके पास बहुत संपदा इकट्ठी हो गई कोई भी नहीं कह सकता कि इतनी संपदा किन्हीं लोगों के पास इकट्ठी होनी चाहिए सोशल है सोशल नहीं होना चाहिए इसके लिए कोई कोई इनकार नहीं करेगा इनको मिटना चाहिए तो समाजवाद की सारी दलीलें अर्थपूर्ण है और सारे परिणाम अनस्थकारी ये, ये इतनी उजिल खड़ा कर दिया आदमी को क्योंकि तो तो दलील एक एक अर्थपूर्ण और दलील पर एक एक दलीर से आप खड़े होकर लेगा कोई उपाय नहीं दलील है सब ठीक है